तृतीध्याथम खंड कर्मांगाबद्ध विज्ञान परिसमाप्य कर्म के अंग उपासना विज्ञानी उपासना कर्मांग, सामादी, उपासना कर्मांगस ओंकार उपासना इनका समापन करके समित्य स्वतंत्र उपास्तिर आरभ मन संबंध प्रति जानी कर्म फल से आदित्य आदित्य कर्म फल स्वतंत्र उपास विध्यर्थित्य उपासना स्वतंत्र उपासना स्वतंत्र का तो नहीं। उपासन विधान करने के लिए अन्य अध्यायान अन्ध्याय द्वितीय अध्याय समाप्त हो गया तृतीय अध्याय आरंभ करते कर्तव्य संबंध प्रतिजानते समय के साथ इसका संबंधी की प्रतिज्ञा करते भगवान भाष्यकार असो व आदित्य इत्याद्यारंभे संबंध हो। असो आदित्य दधु इदे आरंभ करेंगे आरम्भ करने के लिए पूर्वोत्तर ग्रंथ सम्बधम प्रतिज्ञात्म प्रकट वृत्तम कृत पूर्व अध्याय द्वितीय अध्याय अभी तृतीय अध्याय दोनों अध्याय में संबंध है ये प्रतिज्ञा की गई। उसको प्रकट स्पष्ट करने के लिए वृत्तम अत का भगवाकार अतीत अन उत्तर विषयाोम मंत्रोत्थान विशिष्ट फल प्राप्त यूता उपदिष्टाध्याय द्वित अंत में येद यज्ञ के मात्र को जानता है साधन को जानता है इसे कहा गया जो जानता है उपासना कहा गया और यज्ञ विषयाणी जो है यज्ञ संबंधी उपासना भी कहा गया साम, होम मंत्र उत्थान रूप यज्ञ के अंग रूप विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए यज्ञांग भूतानी उपदिष्ट यज्ञ के अंग उपासना उपदिष्ट किया गया अंतिम में टा में विशिष्ट फलम कहा पृथ्वी आदि लोक तय विशिष्ट फल प्राप्त पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक आदि प्राप्ति के लिए उपासना समानतर संदर्भ से तात्पर्य वक्तुम अब ये आगे का संदर्भ ग्रंथ का तात्पर्य पढ़ने के लिए पातनी काम करो थी पातनिका भूमिका कर भूमिका करते है सर्व सर्वज्ञा कार्य निवृतरूप सविता महत्या महत्व दीप्यते ते सूचय आदित्य है इसलिए कि श्रीया प्रकाश मान ही कथम पुनर आदित्य से सर्व प्राणी कर्म फलभूत आदित्य सर्व प्राणियों के कर्म फलभूत कैसे है इसे शंका करके उत्तर देते है सर्वे उपजीव्योपल्बाथ इत्या सब उसको आशित है आदित्य को आश्रय करते हैं। जब जिससे कुछ हानि लाभ होता है उसमें अपने कर्म फल कारण है किससे उपकार होता है तो अपने कर्म फल प्राप्त होता है आदित्य को सब आश्रित आश्रय करते हैं, आदित्य से उपकृत है तो आदित्य सर्व कर्म फल रूप सर्व प्राणियों का सऐ सर्व प्राणी कर्म फलभूत प्रत्यक्षण सर्वे रूप जीवते सर्व प्राणियों के कर्म फलभूत है आदित्य ये प्रत्यक्ष के सब लोग उसमें आशित है आदित्य को आश्रय करते है आदित्य से वृष्टि आदि दी है दीन होता है सब आदित्य में आसित है उसमें देते है वर्षा करने वाले सब प्रकार शुद्ध करने वाले प्रकाश देने वाले सब प्रकार आसित है पातनी कां कृत व उत्तर ग्रंथम उत्थापय ये भूमिका करके आगे ग्रंथारंभ करते अतो सर्व तत्त सवितृ फलम् विधास्यामि सर्वुषाथे ष्ठतम फल विधा से यज्ञ यदेशान योपदेशात तत्कार सब तृ विषय ये कार्यभूत सविता सूर्य सूर्य विषय उपासनम सविता विषयो यस्य उपासन सूर्य विषय के उपासन सर्वपुर श्रेष्ठतम फलन जितने पुरुषार्थे सबसे अधिक श्रेष्ठतम फल है सब, सब पुरुषार्थ से विधान करने के उद्देश्य से श्रुति आरंभ करती है आदित्य कर्म, आदित्य कर्म फल्वादित आव अत का आदित्यकर्म फल से यज्ञपदेश के अन्तर तत्कार आदित्य विषयक उपासन तदुपदेशे हेत्न्तर आह आदित्य विषयक उपासन उपदेश में हेत्न्तर अन्य हेतु कहते हैं सर्वपुरुषार्थे श्रेष्ठतम फल अल है श्रेष्ठतम फल के फल क्रमण मुक्तिलक्षण अस्ती तथो क्रम मुक्ति क्रमण मुक्तिलक्षण श्रेष्ठ स्मेहना का इसलिएतम फलुपासन आदि विषय फलम् बहुब्रीहठतम फलस आदित्य कर्मफल फल शब्द प्रभु निमित्त मुक्तम कर्म फल तो प्राणियों के कर्मफल फल आदित्य कर्मफल फल शब्द की प्रभुति होती आदित्य में उसका निमित्त तो पहले कहा गया सर्व प्राणी उपजीव्य कहा उसको व्यक्ति करतुम स्पष्ट करने के लिए कहते है वस्वादीना च मोदन हेतु तो मोदन हेतु प्रसन्न सुख का आनंद का हेतु कहेंगे चकार विद्युत संग्रह बस्वादीना च उपास्ये वक्ष्यसी आदित्य ये आगे कहेंगे संबंध आदित्य मोदन हेतु सर्वज्ञ फलूपित क्योंकि आदित्य सब यज्ञ के कर्ण के फल रूप तस्व यदित आदित्य सब यज्ञों के फल रूप है इसके कारण है वस्वादेश कर्म फलभ तत्लम आदित्यम दृष्टि तृप्यती युक्त वस्वादी देवता है कर्मफल के भुक्ता है उसके कर्मों के फल आदित्य को देख करके ही त्य हो जाते हैं इति आदि मधुदृष्ट्या उपासी तो मंत्र में हे ओं वा आदित्यो देवधु तेवरीव तिरस्तन वनश अंतरीक्ष मपूपो मरीचय पुत्र वहज आदित्य हे देव देवाना मधु दवा मधु के मधु के तुल्य तस्य देउ रे व तिरस्थि नवंश मधु जैसे पुष्पों से रस लेकर के मधुकर मक्खी का बनाते हैं और मधु सब के लिए प्रिय होता है रसक है आदित्यों का प्रियतम है देव मधु देवताओं का प्रिय है आदित्य देव मधु देवताओं के मधु के तुल्य मधुकर जैसे मधु बनाते हैं इस प्रकार आदित्य मधु रूप है उसको बनाने के लिए मधु जहाँ बनाते हैं किसी भी वृक्ष के बांस में लटकता है मधु तथ्य देउ रेव तिरस्िन्ह वंश देव हो गया स्वर्ग तिरस्िन्ह से सुवंश से तिरस्िन्ह वंश तिरछा जाने वाले बांस इसे तिरछा जाने वाले काठ में मधु बनाते हैं वृक्ष के शाखा में इसे तिरछा जाने वाले शाखा में मधु लटक बनाते है और तिरस्त व वंश हो गया देव स्वर्ग क्योंकि स्वर्ग ऐसे तिरछा जैसे ऊपर ऐसे चार तरफ टेढ़ा करके दिखता है अंतरिक्षम अपूप उसे तिरस्ती नंश तिरछा जाने वाले शाखा में अपूप बनाते मधुकर यहाँ अपूप है अंतरिक्षम स्वर्ग के नीचे अंतरिक्ष है भूर भूव स्व स्वर्ग हो गया तिरस्तव और भूगल अंतरिष आकाश हो गया अपूप अपूप जैसे उसमें लटका हुआ है मरीच के पुत्र होते हैं वो जैसे सूर्य के किरण मरीची है किरण प्रकाश सब फैली हुई है वही पुत्र के मधुकर के पुत्र जैसे बच्चे जैसे मरीच है ऐसे आदित्य में मधु उपासना करने के लिए यह आदित्य विषय को उपासना क्रम मुक्ति फल कह टीका में आदित्य मधु दृष्टिया उपासित उत्तम आदित्य की उपासना है मधुदृष्टि से तक प्रसिद्ध मधुसाम्य आदित्य शिश्रु तीतम प्रसिद्ध मधु के समान है आदित्य मधु में साम्य है इस श्रुति के द्वारा कहा गया श्रुत्या उत्तम आकांक्ष पूर्वक आकांक्षा शंका करके इसको दिखा दें कथम मधुत्व इतिहा आदित्य में मधुत्व तो कैसे इस ये शंका करके उसका उत्तर देते हैं है तसे मधुन दउ ब्राह्मिश्चास वंश्च ंश मधु दउित रूप मधु मधु का तिस्चीन वंश हे है जिसे ही भ्रमर मधुना भ्रमर इदमिति भ्रमरम भ्रमर बनाते मधुमक्षिका बनाते मधु भ्रमर से मधुनाव भ्रमर मक्षिका बनाने वाले मधु का जिस प्रकार तिरस्व होता है तिरछा जाने वाले काष्ठ वृक्ष शाखा बांस में भी बनाते तिरश्चिन्सो वंशी तिर वंश टीकाने दिव्य तिरस् वंश दृष्टि निमित्त माह दिवलोक स्वर्ग आदित्य रूप मथु के तिरस्चीन वंशदृष्टि करे उपासना ने उसका निमित्त तो कहते हैं तीरिय ग्यू लक्ष्य थे लक्ष्य थे ऐसा तीरियर है, है। अंतरिक्ष निवास भी ऊपरी विसारी चनयन इतिशेष दृश्य कहा गया किसके द्वारा कहा से दिखता है तो उसका स्पष्टीकरण अंतरिक्ष निवास भी अंतरिक्ष में जो निवास करते है जो ऊपर देखेंगे जैसे हमको आकाश दिखता है अंतरिक्ष में रहने वाले ऊपर जो दिखाएंगे विशारित तो नहीं विशाल तो फाल, फैल कर देखेंगे तो उनके स्वर्ग उपरिषा तेरसा जैसे दिखता है अंतरिक्ष मधु अपूप दृष्टि में मधु में जो अपूप बनते हैं मक्खी बनाते हैं अंतरिक्ष मधु अपूप सदृश अंतरिक्ष में अपूप दृष्टि करके उपासना करे कथन तो तो करते है भाष्य में अंतरिक्षम च मधुअपूप हो द्विवश लग्नसन लंबत अंतरिक्ष मधु के अपूप है अपूप दृष्टि करे द्विवंश लग्न सन दीर्घ स्वर्ग रूप जो बास है उसमें लटका हुआ अलग करके है लंबत तो लग्न है लगा हुआ लंबत उसे लटका हुआ जैसे अतो मधुअपूप सामान्याग अंतरिक्षम मधुअपूप मधुन सवितुर आश्रयच मधुअपूप साध्य है अंतरिक्षम मधुअपूप हुआ मधु के अपूप जैसे सवितुर आश्रय और मधु मद, सविता सूर्य सूर्य के आश्रय अपूप में मधु रहता है मधु के छता बनाते हैं उसके अंदर मधु रहता है मधुकर बनाते हैं यहाँ मधु तो सूर्य है इस सूर्य रूप मधु के आश्रय होने से अंतरिक्ष वो अपूप हुआ ठीक है मधुन उभय संबंध मधुअपूप मधुन सवितु आश्रय तो अच्छा मधु न सबितु सविता का विशेषण है मधु मधुर सूर्य का आश्रय है और अंतरिक्ष मधुअपूप मधुन मधुअपूप है मधु के अपूप है अंतरिक्ष है ये मधु शब्द का दोनों तरफ अन्वय करना मरीचय पुत्रा वाक्य मरीच किरण को पुत्र कहा गया श्रुति में इस वाक्य की व्याख्या करते है मरीचय का अश्म रश्मि से लक्षणा से रश्मिस्थ जल लेना रश्मिस्थ आप हो। रश्मि के द्वारा पृथ्वी में जो जल है उसको किरण को किरण से खींच करके सूर्य लेते हैं इसलिए भौमा सवित्रा आकृष्ट सविता सवित्रा आकृष्ट सूर्य के द्वारा आकृष्ट जो जल है जो रश्मि में स्थित जल को लेना मरीचय तो भूमि से खींच कर लेते हैं किरण के द्वारा तो रश्मि साप हो, हो गया ये मरीचय पुत्रा आप स्वराज यन मरिचय ये विज्ञाते ये मरिचय किरण को कहाता व आप स्वराज से ना स्वराट स्वराज बहुचन आप यन मरिचय जो किरण ही है वो जल अर्थात किरण के द्वारा जला जाता है सूर्य के द्वारा खींचे जाता है इसलिए किरण को जल शब्द से कहा गया ठीक है आपो भूमिराकृषा रश्मिस्थ सीत्र प्रमाण आह भूमि से आकष्ट होकर के जल रश्म एप स्वराज स्व भ्रासन सेवित्रावत अच्छा स्वराज ठष्टिय तेन राजती स्वराठ तराज सत् भाषमा सभी तो प्रकाशम सूर्य का ये जल हेस्ट जला होने से प्रकटये वो जल मरीचि में स्थित जल पुत्रतुल्य ये स्पष्ट करते हैं करतेक्ष मध्य उपस्थरश्मत अंतरिक्ष हो गया मधुअपुल्य मधुअप में स्थित रश्मि ता अंतरिक्ष मधुअपूपस्थ रश्मि अंतर्गत कहा जल अंतरिक्ष रूप जो मधुअप है मधु का अपूप छाता है उसी अपूप स्थित अपूपस्थ उसमें स्थित है रश्मि रश्मि के अंतर्गत है जल रश्मि अंतर्गत भ्रमर बीज भूता बीज भूतो पुत्र जीसे हिता लक्ष्य पुत्राइव हित हिती इति पुत्राइव पुत्र तुल्य मध्वप्रल अंतर्गत ही भ्रमर पुत्र मध्पक्ष अंतर छिद्र है उसमें भ्रमर पुत्र मक्षि का रहते इसी प्रकार यह भी हो मध्वपिया अंतरिक्ष अंतरिक्ष अंतर्गत किरणी किरणी में जल है वो पुत्र तुल्य तो हुआ ठीक है लोक ही भ्रमर बीज भूता पुत्र मधुअप छिद्रस्थ दृश्य भ्रमर मगे बीजभूत पुत्र फिर भ्रमर मधु बनाते हैं मधुअपूपद्रस्थ मधुअपूप छिद्र में स्थित रहते हैं एता आपो अंतरिक्ष लक्षण मध्वपूपा अंतर्गत रश्मिता यह जो जल है किरण के अंतर्गत अंतरिक्ष के लक्षण मध्यपूप अंतरिक्ष हो गया आकाश भूगलुक मध्वपूप तुल्य तो हुआ उसके अंतर्गत जो सूर्य के किरण है किरण में स्थित है जल इसलिए भ्रमर पुत्र तुल्य तो हुआ ततचा तो अबसु भ्रमर बीज दृष्टि कर्तव्य इतर्थ किरण स्थित जल में भ्रमर के बीज दृष्टि भ्रमर पुत्र दृष्टि करनी चाहिए ते प्राचो रश्म मधुके आदित्य रूप मधुके ये प्रांचो रश्म पूर्व दिशा में होने वाले ये रश्मि किरण है ताच्य मधुनाड्य वही किरण ही किरण पूर्व दिशा में होने वाले मधुनाड़ी है उसमें मधुनाली दृष्टि करनी चाहिए सूर्य के पूर्व दिशा में जो किरण जाते हैं उसमें मधुनाड़ी दृष्टि पूर्व दिशा में होने वाले मधु नाली दृष्टि करे रिच एव मधुकृत ऋचा मंत्र है छात्मक मधुकृत बहुजन मधुकृत मधुकर है ऋग्वेद है पुष्पम पुष्प से रस ला करके मधु बनाते हैं ऋचा ऋचा है। से सब मधुकर है रस लाएंगे पुष्प से पुष्प हो गया ऋग्वेद पुष्प से जैसे रस ला करके मधुकर मधु बनाते हैं ऋग्वेद से ऋचाए रस को लाते हैं ऋग्वेद कहा से ऋग्वेद भी कर्म लेना कर्म फल लाएंगे पुष्प तुल्य तो है ता अमृता आपहि सारे जे पुष्प लाते तुल्य जल तुल्य तुल्य तावा अमृत प्राची चीकाची आदित्य आदिरश्सु प्राचीन मधुनाली पूर्व मधुनादृष्टिर्धेय आदित्य के चेत में मधु के प्राचीन मधुनाडी दृष्टि पूर्व दिशा में के नाली है, छिद्र जैसे नाली है उसमें नाड़ी दृष्टि करे तबितुरुआश्रय से मधुनो ये प्राच प्राच्या दिशा गता रश्मनाथ मधुनो ना मधुआस छिद्री इतिहास तबितुर सविता है सूर्य मधु आश्रय से मधुन मधुआश मधुका आश्रय मधुन ये प्राच प्राच्याम दिशी कथा मधु का पूर्व दिशा में स्थित प्राच्याम दिशा कथा रश्मय है मधु है उसके पूर्व दिशा में जाने वाले जितने किरण है मधुके पूर्व दिशा में होने हने माल नारी छिद्रागना पूर्व दिशा में जाने से प्राच्य कहा गया मधु नाइव मधुके नाड़ी जे से मधु आधार मधु के आधार रूप छिद्रे मधु आश्रित ठीक मधु आश्रय लोहित आदि रूप मधु बक्षमाण तदाधार आदित्य को मधु आश्रय कहा आदित्य ही तो मधु कहा अभी मधु आश्रय कहते आगे कहेंगे लोहित आदि मधु आदित्य में इसे स मधु है लोहित कृष्ण शुक्ल आदि रूप मधु हे आगे कहेंगे इसे मधु के आश्रय हो गया ऋक्षु मंत्र सुमर दृष्टि में ऋचा मंत्र हे उनमें भ्रमर दृष्टि पहले कहा था ऋच एव मधुकर मधुक्रमर भ्रमर दृष्टि आरोप करते तत्र तीच मधुकृतो मंत्र में था उसकी व्याख्या है तत्र किसान को चाहिए तत्र मधुकर मधुकोपम सविताश्रय मधुकुवती मधुकृत भ्रमरा रसान आदाय मधुकर हैं, लोहित लोहित रूपम, मधु करते पूर्व दिशा में स्थित मधुकर सविता आश्रय मधु सविता आश्रय से सूर्य में आशय तो लोहित रूप मधु बनाते हैं पूर्व दिशा में रहने वाले मधुकर ऋचा ही मधुकर मधुकर हुए भ्रमर मधुकर भ्रमर के तुल्य हुए पूर्व दिशा में होने वाले जो रिचाए ऋचा है रसायन आधा मधुकुर रसायन सामिदीर्घ रसा रसायन आधा मधुकर या तो रसों को ला करके मधु बनाते हैं जैसे मधुकर पुष्पों से रस ला करके मधु बनाते हैं इसी प्रकार यहाँ रिचाई रस को लेकर के कर्म से रस रसफल लेकर के मधु बनाते आदित्य रूप मधु बनाते हैं टीका में प्रकृत मधु सप्तमी अर्थ तत्रकार प्रकृत मधु में रिच ही मधुकर ही ता मधुकृतन साधवी थी रिचा मधुकर हे ऋचा में मधुकृत्व मधुकर के लोहित रूप सविताश मधुकुर्वंती रक्तरूप मधु सूर्य में आश बनाते हैं ऋचाए टीका है। में ऋग्वेद विहित कर्मी पुष्प दृष्टि संपादय ऋग्वेद में वित कर्म वे कर्म में पुष्प दृष्टि करे सम्पादन करते यन आदा मधुकुवंती तत्पमि पुष्पम ऋग्वेद जिससे रस लाकर के मधु बनाते हैं तत्पमिव पुष्पतुल्य पुष्प हुआ पुष्प वास्तव नहीं है पुष्पमिव पुष्पम पुष्प कौन ऋग्वेद ऋग्वेद ही पुष्प हुआ मंत्र में कहा था ऋग्वेद पुष्प तत्व ऋग ब्राह्मण समुदाय ऋग्वेदाख्यवाद ऋग्वेदे तो तत्र क्या है तत्र के विराम नहीं चाहिए चंद्रमाच भोग्यूप निश्रा संसंभवाद्राह्मण ऋग मंत्र है ब्राह्मण ऋग रूप मंत्र और ब्राह्मण समुदाय है ऋग वेद छंद मात्राच छा दीर्घ नहीं छाच केवल छंद वेद से भोग्य रूप रस निश्रवण नहीं हो सकता है छंद मात्रा केवल वेद से जो मधुर है भोग्य रूप रस का निश्राव नहीं हो सकता है इसलिए यहाँ ऋग वेद जो कहा गया पुष्प अग्देष्य रस मधुकला ऋचो मधुकृत मंत्राण पृथकृत ऋग्वेद पुष्पमिति ऋग्वेद ने ब्राह्मण समुदाय से वक्तव्य तो समुद कथन चित ऋग्वेद विहित कर्मणि विते कर्मि तक्षत पुष्प कृतस्त मधुनचिश मंत्रणचाधुक मंत्रण पृथक मंत्र मंत्र को मधुकर शब्द से कह दिया ऋग तो वेद में मंत्र और ब्राह्मण दोनों यदि तो ऋचा को मधुकर सदस्य पृथक कह दिया ऋगेद पुष्पेदेद को पुष्प का ऋग्वेद शब्द ना? न्य में ऋचारे ऋचारा पुष्पम ऋग्वेद आगे ऋग्वेद हो गया के पुष्पमित ऋग्वेद शब्द न ऋग्वेद शब्द से ब्राह्मण समुदाय से वक्तव्य तो आता संपूर्ण ब्राह्मणों को मंत्र को अलग कर दिया मधुकर कह कर करके केवल ब्राह्मणों को लेना होगा कथचित ऋग्वेद विहित कर्मणी तत्शब लक्षित तो ऋग्वेद विहित कर्म में ही ऋग्वेद शब्द से लक्षित तो हुआ कर्म ऋग्वेद व्यक्त कर्म नहीं तत्शब्द ने ऋग्वेद शब्दने ने ऋग्वेद शब्द से लक्षित हुआ कर्म ऋग्वेद भीत कर्म उसी कर्म में ही पुष्प दृष्टि अध्यास कर्म में ही पुष्प दृष्टि तो हो जाएगा ऋग्वेद भीत कर्म पुष्पतुल्य हुआ जिससे रस ला करके मधुकर रस बनाएंगे कुतस्त तो मधु ऋग्वेद व्यक्त कर्म से मधु की निष्पत्ति कैसे होगी इत्याशं अनुचे कहते में भाष्यामी तम फल मधुरस निश्राव संभवादूत हे मधुरस निशरणसंभव ऋग्वेद तदव उपवादय दुष्कृति मधुकैरिव पुष्पीयाद ऋग्वेद विहिता कर्मण आप आदाय ऋग्भी मधु निर्वर्त्य मधु करे जैसे मधु कर मधुमक्षि का पुष्प से लाकर मधु बनाते हैं इसी प्रकार यहाँ पुष्प स्थानीय होगा ऋग्वेद भी तो कर्म ऋग्वेद भी तो कर्म से कर्म का फल आप आदाय कर्म से जल को लेकर के ऋचाओं के द्वारा मधु संपादन किया जाता है ऋग्भी ऋचाओ के द्वारा मधु निर्वर्त्य संपाद्यते जल लेकर ले में लोके मधु लोके में ताबत अप्रदाय मधुकर मधुकर पुष्पाश्रय रस को लेकर के अल बहुचन द्वितीय भोजन पुष्पाश्रय अप समादाय पुष्प में आश्रित रस रूप जल को लेकर के मधुकर मधुमीक्षा मधु निर्भर मधुमक् के द्वारा मक्षि के द्वारा मधु संपादन किया जाता है उसी प्रकार यह आदित्य देव मधुका राष्ट्रांति मधुकर स्थानीय हो गए ऋग मंत्र मधुकर हो गया ऋचा है मंत्र ऋग मंत्र के द्वारा तदवेदिहित पुष्प स्थानियात कर्म सकाशाद ऋग विहित कर्म से पुष्पानी हो गया कर्म से कर्मण सका साथ अपृहित जल लेकर मधु निष्पादा के द्वारा मधु बना जाता है तस्मात कर्मण स्व फलभूत मधु निष्पत्ति कर्म से ही अपने फलभूत मधु की निष्पत्ति होती है निष्पत्ति तस्मिन पुष्प दृष्टि दिग्वेदी तो कर्म में पुष्प दृष्टि करना ता अमृता आप इति वाक्यम प्रश्न पूर्वक व्याचे मंत्रि का ता अमृता आप ता बात ता अमृता आप इक्य की व्याख्या करते प्रश्न करके भाष्य में का इत्याह इतिहा जल कौन है कर्म के जल को लेकर के मंत्र बना कर्म फल विहित तो कर्म हो गया उससे जल ले के, के मधु संपादन किया जाता है खास आप वो जल क्या है कर्म से जो लेते हैं उसका उत्तर दे देता है कर्मणि निप्रयुता सोमाज्य प्रभु रूपा अग्नि प्रक्षिप्त तथ पाका निर्वृत्ता साह कर्मणी कविता जल कर्म में प्रयोग क्या गया अनुष्ठान में सोम आज पव रूपा सोमयाग् में सोम का प्रयोग होता है गीत का आज्य पय दुग्ध ये सब जल रूप है अग्नि में जब प्रक्षेप करते हैं, तथा तो तो पाका भी निर्वृत्ता पाक से संपन्न होते अमृत होते जो अग्नि में डालने पर अमृता अत्यंत रसवत्य आप भवनती अमृत के लिए उनसे ये अत्यंत रस वाली जल होते हैं। टीका में कर्मी प्रवृत्तम अभिनत कर्म में कैसे प्रयोग होता है अग्नि प्रक्षिप्त अग्नि पा का अभिनवत्व अग्नि में उनका पाक होता है उससे संपन्न होता है अपूर्व अपुरवात्मत्वम, परम्परा मुक्ति अर्थत्व वो अमृत अर्थ उसको अमृत कहा गया अमृत क्या है मुक्ति मुक्ति का हितु कैसे होगा परंपरा से कर्म से अपूर्व होता है अंत करण शुद्धि के द्वारा उससे ज्ञान प्राप्त हो क्रम मुक्ति प्राप्त होती है पहले आदित्य रूप को प्राप्त करेंगे इसी प्रकार क्रम मुक्ति के लिए प्राप्त करने से क्रम मुक्ति का साधन उनसे परंपरा से मुक्ति का हितु हुआ उसको अमृत रूप का यदा रोहित रूप अमृत निर्वर्तकत्व तदर्थवत्म अथवा रोहित रूप मधु संपादन मधुका संपादके निर्वर्तक इसलिए तदर्थवत्व तर्थवत्म वो रसकर्म फल को लेकर के अग्नि से पाक करने पर उस होता है उससे आगे लोहित रूप रक्त रूप मधु बनेगा उत्कृष्ट फलवत्वम अत्यंत रसवत्वम अत्यंत अत्यरसवत्त आपसी अमृता क्यों का अमृता परंपरा से मुक्ति होने से अमृत का उत्कृष्ट उत्कृष्ट इत्यादि अत्यरसवत्त अत्यंतरसवत्त कात्कृष्टफल उत्कृष्टफल क्रमुति तचस्तेताय रसों को लेकर के कर्म फल आत्मा पुष्प उनसे जल रूप रस को लेकर के ताबाता पुष्पेभ्यः रसम रा एवं भ्रमरा रि पुष्प से रस जैसे मधुकर लाते हैं इस प्रकार ऋद कर्मो से जल को लेते हैं ऋचा लेते हैं इसलिए भ्रमरा ऋच रिच से हो ऋचा मंत्र भ्रमर तुल्य है था ही पुष्पे भ्रमरा रसायन आद पुष्पों से भ्रमरा रस को लेते हुए रसान आददाना ग्रहण करते हुए लेते हुए तान्य कुछ ताप करके मधु बनाते हैं तथा मंत्र है। रस को जो मधु अपने मुख में लेते हैं सर के ताप के संबंध से रस में कुछ ताप होता है इसी प्रकार ये मंत्र तस्म कर्मणि स्थितान अमयान रसान आदाय कर्म में स्थित जलमय रस है सौराज्य प्रभुति के पाक होने पर रस को लेकर के मधु निर्वरत मधु संपादन करने वाले लीचा है यथोत्तम कर्मपन कर्म यथोत्तम कर्म ये पपात हुए समालोच इसमें इसे करते ऋचा लेकर के बनाते इसलिए अभ्य तपन तस्तप्त यश तेज इंद्रियम वीर अन्नाद्यम रसो जायेत एक ऋग्वेद ये जो ऋचारूप मधुकर करे ऋग्वेद भीत कर्म से जो रस लाए उसको तपाए तस अभी तप्त जित तप तो हुआ ऋग्वेद कर्म फल येज इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम रस अजायत ता। ताप करने पर ऋचाओं की द्वारा ताप उनसे यश हे तेज शरीर की कांति है इंद्रिय सामर्थ्य वीरियम बल अन्नम चाद्यम च अन्नाद्यम ये सब उत्पन्न हुए हो पुष्पस्तानिय। गया ऋग्वेदित कर्म अभ्यतपन अभितापितापम अभिताप क्या जैसे करता है ऋचा ऋचा रूप ब्रह्मर जैसे ब्रह्मर ब्रमरस लेकर ताप करते हैं ऐसा ऋचा ही अभितापम कृतवत पपाया जैसे कर्म ही प्रयोगता है कर्म में प्रयोग किया गया मंत्री ऋग्भ मंत्र शस्त्रमुपगत क्रियमाण कर्म मधु निर्वर्तक रस मुतिप्यतेष्पा भ्रमरैराचुष्य टीका में कथम पुनर्मंत्राण भ्रमरस्थनी भ्रमरस्थने मंत्र ऋग्वेद कर्म, कर्म भी तप्तवता कर्म को तपाय मंत्र भ्रमर ऋगेको तपाय कर्म, कर्म फ एक गया वहीपय ता कर्म प्रवृतिक ऋचा का कर्म प्रयोग किया गया तो क्या हुआ तो आगे कहते भाष्य में ऋग मंत्री के द्वारा शस्त्र आदि अंग भाव को भगती शस्त्र स्त्रोत्र कर्म के अंगत्व को प्राप्त होके हुए क्रियमाण कर्म कर्म होता है मधु निर्वर्तकम रस मुंचती कर्म मधु के संपादक रस को त्याग करता है पुष्पाणी व भ्रमरी राचूष्य पुष्प को चुस्त करके ब्राह्म जैसे रसन निकालते हैं तस्य तप को तपाने पर ये सार निकला निकला तदेता ऋग्वेदी अभित रसो जायेत अभित ऋग्वेद से रस उत्पन्न हुआ तम प्रश्न पूर्वक विषद स्पष्ट करते कोसो रसो युत मधुकर से ताप से जो ऋग तो कर्म से निकला हुआ वो रस क्या है उच्चते कल उत्तर देते हैं है यश यशो विश्रुतम विख्यात विशेष ते जो है देहगता दीप्ति कांति सौंदर्य इंद्रियम सामर्थ्य बल सामर्थ्य इंद्रियमतल सामर्थ्यूपेन्द्रियों के विकलता नहीं होना सामर्थ्यम वीर हैन्ना चाद्यम चंन चा। उपयुज्यन अहनि अहनि देवानाम स्थिति सवता देवताओं की स्थिति है की तो अन्ना किला तद तदन्नाष रसोजात रस उत्पन्न हुआ यागादि वागादिकर्मी या कर्म यागादि कर्मसे रस से त्यक्षरथ तदादित रोहित हुआ विशेषण निखिला तद आदित्य में अभी तो आश्रय आदित्य को जाकर के जा दोनों तरफ आश्रय किया तद्वाद आदित्य से रोहित तो रूप वही रस वो है पूर्व दिशा में जो मधु हे यही आदित्य में जो रक्तरूप दीक्षता है वही है मधु तद व्यक्षर में तब्दार्थ तो मह भाष्य में यदि अन्नाद्य पर्यत य अन्नाद्य तक आदि आदि एक है। पर्यंतम। से लेकर तक तो जितने हैं वी वी अक्षरत अन्ना पदसर अन्नातक जितनेस त्यक्षरथक्षेण अक्षरथगमत आदित्यम अभितः अभिगत गया जाकर के दोनों तरफ पार्श्वतः पार्शत पूर्वभागुराश्रयद आश्तव आश्रय कल्याण सूर्य के पूर्व दिशा अथ अनुषित कर्म जनत फल अनुष्ठान कर्म कर्मजनित कथमादी आश्रय सूर्य में कहे अमूस्में आदि आदित्य कर्म फलाख्य मधु भोक्षा हि यदिलक्षण फल कर्मा क्रीय मनुष्य केदार निष्पादन में वो कर सके जैसे कृषक लोग केदार क्षेत्र निष्पादन करके फल भोगने के लिए खेती करते हैं ठीक इसी प्रकार मनुष्य ही कर्मान कि मनुष्य वैदिक कर कर्म करते हैं किसके लिए यशादि लक्षण फल प्राप्त है यशादि रूप फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं कैसे फल प्राप्त करेंगे अमुस्वीन आदित्य संचितम कर्म मधु भोक्षा मय इतम उस आदित्य में अभी जो कर्म हम करेंगे संचित और अभी जो कर्म संचय करते हैं उसके कर्म के फल आख्य मधु को हम भोग भो करेंगे इस अभिप्राय से यशादि लक्षण फल प्राप्ति के लिए मनुष्य कर्म करते हैं जैसे कर्षक कर कृषक कर जैसे खेती में करता है टीका में दृष्टांत भोक्षा महे दृष्टान्त में कृषक कर लोग करते हैं भोग करेंगे बृहदिजनित फलम धान आदि बृहदिजनित फल हो करेंगे इस अभिप्राय से बृह प्राप्ति के लिए खेती करते है कृषक और यहाँ कर्मफल प्राप्त करने के लिए आदित्य में किम तत् कर्म फलम यद तो आदित्यम आश्रित्य तिष्ठति आदित्य में से कर्म फल क्या है ईशा संत्यक्ष तो तो प्रदर्श्य प्रत्यक्ष दिखाते है प्रत्यक्ष किसले कहते है श्रद्धा हेतु तद्वा एतत, यद एतत जो लाल रूप है वही कर्मफल प्रत्यक्ष कर्मण कर्मिणा श्रद्धा सिद्ध्यसमी कर्म कर्मफल कर्म जो प्रत्यक्ष हो होता है रुख रुख रक्तरूप दिखता है उदय के समय रूप वो ऊपे कर्मफल मधु ऐसा प्रत्यक्ष फल होने पर उसके साधन में कर्मियों की श्रद्धा होगी इसलिए प्रत्यक्ष दिखाती श्रुति तद वेतद आदित्य रोहितम रूपम तदेव फलम प्रश्न विषदेति विषय थी किं में इस फल को प्रश्नपूर्वक स्पष्ट करते यद आदित्य उद्यतोदृश्यत तो रोहितम रूपम आदित्य में रक्त रूप दिखता है कब दिखता है उदय के समय में वही है कर्म फल है जो ऋग्वेद विहित तो कर्म से सार निकला एक पर्याय में अभी प्राचीन दिशा में मधु के से ऋग्वेद विहित तो कर्म है पुष्पतान्यवा ने हुआ रिचाय है मधुकर्म ऋग्वेद पूर्व दिशा में जाने वाले सूर्य किरण है मधुअप की छिद्र ऐसा दृष्टि करके आदित्य देव मधु आदित्य है स्वर्ग में देव देवता का मोदन है तो उनसे मधु हुआ और अपूप है अंतरिक्ष जैसे स्वर्ग से लग... लंबित है लटका हुआ उसमें किरण है छिद्र और मधु मधुकर है अब ये मधुकर हो गए ऋचा है अलग अलग पर्याय में फिर अलग अलग दिशा में कहेंगे मांगाश्रोत्रमकोबल्रिियाम ब्रह्मोपन महम निराभ महम निरा करो निरा कर्ण निरा कर्ण में त्मन निरते य उपनिष्स धर्मस्ते मिशन ऐ मई सन्त ओ शा शाति शाति